स्वामी विवेकानंद की जीवनी गंभीरानंदी जी महाराज श्री रामकृष्ण ने एक बार कहा था एक दिन देखा कि मेरा मन समाधि से होकर ज्योतिर्मय पथ में ऊपर उठता चला जा रहा है चंद्र सूर्य और नक्षत्रों से मंडित स्थूल जगत को आसानी से पार करता हुआ वह क्रमशः सूक्ष्म भाव जगत में प्रविष्ट हुआ रास्ते के दोनों विभिन्न देवी देवताओं की भावगण मूर्ति दिख पड़ी मन ने क्रमशः अखंड के राज्य में प्रवेश किया वहां पर सात प्राचीन ऋषि समाधिस्थ बैठे हुए थे ज्ञान और पुण्य में त्याग और प्रेम में वे मानव की तो बात ही क्या देवी देवताओं से भी आगे पहुंचे हुए थे विस्मयपूर्वक मैंने देखा कि सामने अवस्थित भेदमात्र रहित अखंड के समरस ज्योतिर्मंडल का एक अंश घनीभूत होकर एक दिव्य शिशु के रूप में परिणित हो गया वह अद्भुत देव शिशु एक ऋषि के पास जाकर उनसे अत्यंत आनंद आनंदपूर्वक कहने लगा मैं जा रहा हूँ तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा नरेंद्र को देखते ही मैं समझ गया कि यह वही है कहना न होगा कि श्री कृष्ण ने ही धराधाम में अवतीर्ण होने के पूर्व अखंड के राज्य में सच्चिदानंद के घनीभूत ज्योतिर्मय विग्रह स्वरूप उस दिव्य शिशु का रूप धारण किया था तथा उन्होंने आग्रह पूर्वक जिस ऋषि के गले में लीलिया अपनी कोमल बाँह डालते हुए उनका ध्यान भंग कर अपने लीला सहचर के रूप में मर्दलोक में आने के लिए स्नेहपूर्वक अनुरोध किया था वे ही विश्वविख्यात स्वामी विवेकानंद थे प्रत्येक युग में ये दो आत्माएं नारायण ऋषि एवं नर ऋषि के अवतार रूप से जगत में अवतीर्ण होकर धर्म की स्थापना करती रहती है महानगरी कलकत्ता के सुगुलिया मुखल्ली के श्री दुर्गा चरण दत्त संस्कृत और फारसी भाषा के बड़े विद्वान थे उनके पिता श्री राम मोहन दत्त वकालत का काम करते थे और अपने धनोपार्जन द्वारा उन्होंने दत्त वंश को विशेष समृद्धिशाली बना दिया था परंतु दुर्गा चरण का मन भोग की ओर नहीं झुका 25 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपनी पत्नी तथा एकमात्र शिशु विश्वनाथ को छोड़कर संन्यास ले लिया आयु वृद्धि के साथ साथ विश्वनाथ ने भी अपने पिता के ही समान विभिन्न भाषाओं पर अधिकार प्राप्त कर लिया इतिहास में उनकी अत्यंत रुचि थी परंतु दुर्गा चरण की तरह संसार त्याग न कर उन्होंने गृहस्थ आश्रम का आश्रम को स्वीकार किया वकालत से उन्हें अच्छी आमदनी होती थी वे पाक शास्त्र में भी पारंगत थे और नित्य नए नए पदार्थ बनाकर दूसरों को खिलाने में तृप्ति पाते थे पर्यटन उनका एक दूसरा शौक था ऐसे ही देश भ्रमण करते समय वे उत्तर पश्चिमी भारत की उच्च श्रेणी की मुस्लिम संस्कृति के संपर्क में आए और उसके प्रति बड़े आकृष्ट हुए वे हिंदू मतावलंबी थे किंतु अन्य धर्मों के प्रति भी श्रद्धा संपन्न थे विशेषतः बाइबिल के अंतर्गत ईसा के उपदेशों तथा हाफिज के काव्य के प्रति उनकी अपार श्रद्धा थी विश्वनाथ की पत्नी भुवनेश्वरी देवी भी वैसी ही बुद्धिमती कर्म कुशल तथा सुंदर थी धर्म के प्रति उनका अनुपम अनुराग था उनकी देखरेख में वह बड़ा परिवार सुख संपन्नता से पूर्ण था इन सब कार्यों में व्यस्त रहने के बावजूद वे सिलाई कसीदे आदि का काम करती तथा रामायण महाभारत आदि पढ़ती रहती थी विविध उपायों से उनके ज्ञान का भंडार समृद्ध हुआ था वे मृद्वाशनी थी किंतु उनसे बातचीत करने पर पता चलता कि वे सुशिक्षित सुरुचि संपन्न तथा महारानियों के समान तेजस्विनी थी उनका स्वभाव सरल नम्र और गंभीर था भगवान ने इस दंपति को चार कन्याएँ दी थीं जिनमें से दो अल्प आयु में ही चल बसी इस कारण तथा पुत्र न होने के कारण भुवनेश्वरी देवी का चित्त कुछ अशांत था वे प्रतिदिन सायं प्रातः अपने हृदय की इस वेदना को प्रभु के चरणों में निवेदित किया करती थी काफी सोच विचार के उपरांत उन्होंने वाराणसी में रहने वाली अपने नाते की एक वृद्धा को पत्र लिखा कि वंश रक्षा के लिए वे प्रतिदिन वीरेश्वर शिव के मंदिर में पूजा चढ़ाए और वरदान के लिए प्रार्थना करें उधर पूजा होने लगी और इधर भुवनेश्वरी देवी भी प्रतिदिन शिव पूजा तथा तो शिव के ध्यान में निमग्न रहने लगी इस प्रकार सुदीर्घ तपस्या के उपरांत एक दिन भुवनेश्वरी देवी मंदिर में गई तथा तो वहां सारा दिन योगी राज महादेव के ध्यान में बिता रात को घर लौटी उस रात उन्हें स्वप्न दिखा रजतगिरी के समान सुंदर कांतियुक्त देवाधिदेव शिव पुत्र के रूप में उनके सम्मुख उपस्थित हैं उस दिन से उनके मुखमंडल पर अपूर्व शोभा तथा दिव्य ज्योति प्रकट होने लगी जिसे देखकर पड़ोसी विस्मित हो कहने लगे कि इस बार शिवजी उनकी मनोकामना पूर्ण करेंगे यथा समय बारह जनवरी अठारह सौ मकर संक्रांति पौष कृष्णा सप्तमी सोमवार को सूर्योदय के कुछ समय बाद छः बजकर उनचास मिनट पर भुवनेश्वरी देवी की गोद को आलोकित करते हुए विश्वविजयी नव सूर्य का उदय हुआ स्वप्न का स्मरण कर जन्य ने पुत्र को वीरेश्वर नाम दिया अन्य प्रासन के समय उसका नाम नरेंद्रनाथ हुआ ये नरेंद्र ही भविष्य के नाम यशस्वी स्वामी विवेकानंद हैं अपने घर में छोटे विरेश्वर बिले नाम से परिचित थे